नमस्कार हमने एक बात कही मैं आज आपका स्वागत है आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो शायद हम सबकी समस्या है तो कॉमन समस्या पर हम लोग बात करने जा रहे हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा वो सवाल है कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपसे कोई एक-एक आकर मिले और बहुत पुराना परिचित होने का दावा करे और आप उसको बिल्कुल ना पहचान पाए या कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे आप बहुत जमाने से जानते हों मगर काफी सालों से मुलाकात न हुई हो और जब आप उससे मिलें तो वो ऐसा जाहिर करे कि वो आपको नहीं पहचानता मेरे ख्याल से ये सबके साथ होता होगा मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है सबसे पहले आपको एक इसका उदाहरण दे देता हूं जब आ, मैं स्कूल में पढ़ा करता था मतलब दसवां ग्यारहवां बारहवें क्लास में जब पढ़ता था तो कुछ तो उम्र में कम होने की वजह से और कुछ शायद आ, आ, मतलब मैं उस वक्त काफी दुबला पतला हुआ करता था तो काफी छोटा लगता था यानी क्लास में कम उम्र का दिखाई पड़ने वाला बच्चा था और हमारी क्लास में कुछ लड़के थे जो काफी हट्टे कट्टे हृष्ट पुष्ट हुआ करते थे उन्हीं में से एक साहब थे जिनका नाम था श्री नहीं छोड़िए कोई चतुर्वेदी कह देते हैं उनको तो कोई चतुर्वेदी साहब जो थे उनकी मुझे याद इसलिए है क्योंकि कोई चतुर्वेदी साहब बहुत हट्टे कट्टे थे और उस जमाने में वो जब स्कूल आते थे तो अक्सर किसी न किसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर आते थे और शक्ल से भी कुछ बहुत शरीफ नहीं दिखाई पड़ते थे और मुझे ख्याल है कि उस साल जिस साल हम लोग ग्यारहवीं क्लास में थे शायद वो साल सड़सठ का था सड़सठ अड़सठ का साल था उस साल कोई आंदोलन हुआ था और हमारे क्वींस कॉलेज के पास कोई सिटी बस को जला दिया गया था मुझे ख्याल है कि उसमें शायद उनके होने की भी चर्चा थी और उसके दो चार दिन के बाद उनको जो सुबह की असेंबली होती थी यानी जो प्रार्थना होती थी स्कूल में वहां पर मंच पर बुलाकर और डंडे से उनकी पिटाई भी की गई थी तो अब वो कोई चतुर्वेदी साहब जो थे वो इसलिए मेरे जहन में बैठे हुए थे तो साहब कालांतर में हम लोग अब अलग, अलग अलग पढ़ाई करके चले गए और नौकरी करने लगे मगर चतुर्वेदी साहब की याद रह गई दिमाग में तो, सॉरी माफ कीजिएगा गला खराब है इसलिए कभी कभार ऐसा आवाज फंसने लगती है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ कर देंगे इसके लिए क्योंकि अब इस पे साहब कोई जोर जबरदस्ती वो कहते हैं ना इश्क पे कोई जोर नहीं गालिब तो गले के खराबी पर भी कोई जोर नहीं है माफ कर दीजिएगा हां तो चतुर्वेदी साहब की कहानी बता रहा था चतुर्वेदी साहब एक बार मुझे मैं काफी जमाना गुजर चुका था और मैं उस जमाने में बनारस में ही नौकरी कर रहा था तो एक दिन ये मुझे बाजार में कहीं दिखाई पड़ गए तो मैं इस ख्याल से कि ये पुराने स्कूल के साथी हैं उनसे मिलने चला गया मतलब वो कहीं खड़े हुए थे मैं उनके पास गया उनसे नमस्कार किया उन्होंने नमस्कार का जवाब तो दिया मगर कोई उत्साह नहीं दिखाया तो मैंने अपना परिचय दिया कि चतुर्वेदी साहब मेरा नाम रवि है और हम और आप एक साथ क्वींस कॉलेज में पढ़ा करते थे चतुर्वेदी साहब ने बड़े से या उस वक्त गुस्सा तो नहीं कहना चाहिए उन्होंने बड़ी बेरुखी से कहा तो अब अच्छा साहब इस तो का तो मेरे पास तो कोई जवाब था नहीं तो मैंने कहा नहीं बस कुछ नहीं आपको देखा तो आपको नमस्कार करने चला आया उन्होंने कहा अच्छा एक मिनट सुनिए उन्होंने अपने किसी साथी को इशारा किया उससे कहा रुको और मुझे एक किनारे मतलब थोड़ी सी उस जगह से हटके ले गए और मुझसे बोले दोबारा अगर कभी मुझे देखो तो मुझे चतुर्वेदी कह के मत बुलाना और बेहतर होगा कि दोबारा तुम मुझे बुलाओ ही नहीं मुझे किसी पुराने आदमी से मिलने की कोई तमन्ना नहीं है साहब मैं अपना सा लेके चला आया यह तो उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना मगर मैं यह समझ गया कि उन्होंने न तो मुझे पहचाना है और ना वो किसी पुराने व्यक्ति से मिलना बात करना पसंद करते हैं जैसा कि उन्होंने जाहिर रूप से कही दिया था खैर चलिए तो ये तो एक तरह की बात हुई मगर ऐसा अक्सर बहुत से संबंधों में होता है जहां पर कि इतनी रुखाई और बेरूखी ना भी हो कभी कभी कोई मिल जाता है और आपको लगता है कि बहुत परिचित होगा और वो नहीं पहचान पाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है और आप या वो किसी एक ऐसी घटना या किसी एक ऐसे मंजर का जिंदगी में जिक्र करते हैं जो कि किसी एक पक्ष को तो पूरा याद होता है और दूसरा पक्ष उसको भुलाने की बात तो छोड़िए उसको याद भी नहीं होता कि ऐसा कभी हुआ भी था अब यहां पर फिर आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं ये मेरी ही जिंदगी में है क्योंकि मुझको याद है कि एक एक महिला मित्र कार्य के सिलसिले में मिली थी और हम लोग किसी समय में एक साथ कोई सिनेमा देखने गए थे हम तो साहब जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम तो बहुत म, मतलब मग्घे टाइप के थे जब नौकरी करने के लिए निकले थे और वो महिला मित्र हमारी जो थी वो थोड़ी एडवांस फॉरवर्ड और ये जैसे कहते हैं कि वो एक आधुनिक समाज की महिला थी तो साहब हम लोग एक साथ फिल्म देखने गए हमारे साथ में कुछ अन्य लोग भी थे मुझे याद है अब वो कौन थे देखी ये मुझे याद नहीं है मगर खैर मुझे वो महिला मित्र याद है जिनके साथ मैं गया था और हम लोगों ने सिनेमा शुरू होने से पहले वो जो बाहर काउंटर लगा होता है जहां पर आजकल पॉपकॉर्न मिला करते हैं उस जमाने में वहां पर चाय और समोसे मिलते थे ये हॉल के अंदर की बात बता रहा हूं हॉल के बाहर तो चाय समोसे की दुकानें होती ही हैं मगर वहां पर वो ग्लास वाली चाय मिलती है तो यहां पर साहब हम लोग को सिनेमा हॉल के अंदर वो चाय ली तो शायद उस जमाने में भी वो चाय काफी महंगी थी तो इसलिए एक ही प्याला चाय ली और जब उन महिला को दी और उन्होंने जब एक घूंट ले लिया तो उन्होंने चाय का प्याला मेरी ओर बढ़ा दिया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये चाय का प्याला मेरी ओर क्यों बढ़ा रही हैं वो प्याला जो उन्होंने बढ़ाया तो उन्होंने फिर इशारा किया कि भाई पी लीजिए मतलब एक ही प्याले में से पी ले ये तो साहब हमारे जैसे मतलब बैकवर्ड आदमी के लिए बड़ी अटपटी बात थी क्योंकि हम तो थोड़ा मतलब ये नहीं कहेंगे कि झूठा सूठा मानते थे मगर हमें ये बात कुछ जमती नहीं थी मगर खैर अब चूंकि उन्होंने कहा मित्र थी तो पी भी लिया तो हमें मतलब आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि काफी करीबी निकटता नजर आने लगी थी हमें उस संबंध में अब साहब चलिए ये पटाक्षेप हो गया इसका उसके बाद क्या हुआ वो सब बातें फिर कभी मगर अब उसके तकरीबन 30-35 साल के बाद वो महिला मित्र अपने पति के साथ एक बार फिर हमसे टकराई जब वो टकराई तो उनके पति को मैं जानता था जब वो टकराई तो बातचीत हुई और बातचीत में उनके पति ने बताया कि भाई ये फलाने हैं और अपनी पत्नी से जिक्र कराया कि अरे तुम इनको जानती होगी ये तो उस जमाने में वहां थे और ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया उनकी पत्नी ने कहा कि हां नाम तो कुछ याद आता है मगर कभी मुलाकात हुई हो ऐसा लगता नहीं अब साहब मैं चूंकि मेरे साथ में मेरी पत्नी भी थी मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता था मगर मैं अपने मनोमस्तिष्क में एक हलचल सी हुई और मैंने कहा कि यार हम तो उस पल को एक इतने महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण स्थान पर अपने दिमाग में संजोए बैठे थे और इन्होंने उसको साफ इनकार कर दिया अब साहब इसकी क्या वजह होगी क्यों होगा ये तो चलिए इसके बारे में तो आगे बात करेंगे मगर अब यहां पर मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कभी कभी कोई पल हमारे लिए ऐसा लगता है कि वो लमहा नहीं रह गया वो एक अरसा बन गया है और अगले के लिए वो लमहा सिर्फ लमहा रह जाता है और वो लमहा वो भी ऐसा कि जैसे जिंदगी में हजारों लम्हे होते अरे भाई किस दिन दाल भात खाया था और किस दिन डोसा खाया था ये किसे याद रहता है मगर कभी कभी वो दाल भात और दोसा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस दिन का दोसा या उस शाम का दाल भात हमें ज़िंदगी याद रह जाता है तो ऐसे पल जब आते हैं हमारे पास तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये होता क्यों है कि कुछ पल जो हैं वो लम्हे बन जाए और कुछ पल जो है वो पल की तरह या लम्हों की तरह गुजर जाएं और सॉरी मैंने लम्हे बन जाएं नहीं उसको अरसे बन अरसा बन जाएं ऐसा कहना चाहिए था तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब ऐसे पल आते हैं जो कि आपको ज़िंदगी याद रह जाएं और जो कि आपके लिए एक अरसा बन जाएं वो पल वो होते हैं जिन पलों से आपने कुछ सपने बुन लिए होते हैं देखिए उन सपनों को बुनने में अगले ने कोई रोल नहीं प्ले किया है क्यों क्योंकि उसने तो वो पल ऐसे ही गुजर जाने दिया मगर आपने उस पल को स्टिल कर लिया यानी मसलन अगर फोटोग्राफी की भाषा में कहा जाए तो आपने रील को वहां रोक करके और फिर अगर जो हम इसको मैं नहीं कह सकता कि कौन से विषय की भाषा है ये मगर आप क्या करते हैं कि आप उस पल को अपनी मन की दिशा में एक्स्ट्रा पोलेट करने लगते हैं और एक्स्ट्रा पोलेट करते हैं तो उसमें कहानियां खुद बनाते हैं और सपने बुन लेते हैं और आप उन सपनों को तो नहीं साझा करते परंतु उस पल को अपने दिमाग में बसा कर रख लेते हैं जैसे मैं वो दिमाग वो चाय का प्याला तो वो आज भी मेरे दिमाग में बसा हुआ है और न सिर्फ वो चाय का प्याला बल्कि वो जगह देखिए मुझे याद नहीं फिल्म कौन सी थी मगर मुझे ये याद है कि वहां जहां पर वो चाय दी गई थी वो जगह कैसी थी तो अब ये सपने बुनना ये सपनों को बना लेना या सपनों को छोड़ देना ये क्यों होता है सवाल ये भी है कि भाई सपने तो आपने बनाए मगर सपने आखिरकार बनाए क्यों तो यहां पर मेरा कहना ये है कि ये सपने शायद हम इसलिए बना लेते हैं क्योंकि वो सपनों के लिए हमारे दिमाग में जगह खाली होती है यानी कि हमारे लिए वो एक नई बात होती है देखिए मैं अब यहां पर मैं सिर्फ शुद्ध रूप से अपने अनुभव के अनुसार पे कह रहा हूं कि ऐसा हमारे साथ मतलब मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मेरे मन में वो जगह खाली थी जहां पर कि मैंने वो सपने बुन के रख लिए वो कहते हैं ना कि दिमाग में अलग अलग कोष्ठक होते हैं अलग अलग खाने होते हैं अलग अलग ब्रैकेट्स बने हुए हैं कि कहां पर क्या चीज रखी जाएगी जैसे अब यहां पर आपको एक बात और बताऊं एक हमारे मित्र थे आ, मित्र नहीं ऐसा कहना चाहिए कलीग थे तो आ, हम लोगों ने स्टेट बैंक एक साथ ज्वाइन किया और चलिए मान लीजिए उनका नाम सिद्दीकी साहब है तो सिद्दीकी साहब जो थे वो बनारस में पोस्ट हुए आ, प्रोबेशन के दौरान में और हम प्रोबेशन के दौरान में शायद मुजफ्फरपुर में थे तो अब मुजफ्फरपुर से हम बनारस आते थे तो अपने घर आते थे और जब हम आते थे तो दो चार दिन साहब गुठली भी मार देते थे अक्सर बहुत फ्रेंच लीव लिया है प्रोबेशन के जमाने में ब्रांच मैनेजर साहब लोग जो थे उनकी बड़ी मेहरबानी थी हमारे ऊपर तो अब साहब गुठली मार के जब यहां रहते थे तो अपने उन मित्र से मिलने के लिए हम जिस शाखा में वो थे वहां चले जाया करते थे तो जब वहां जाते थे तो उसे देखे हिसाब से मुलाकातें होती थी और बातचीत चाय चाय पीना और बाहर आकर एक दो सिगरेट के कश लगा लेना ये सब हुआ करता था आ, मुझे ख्याल है अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो वो शायद वाराणसी सिटी शाखा में पोस्टेड थे खैर साहब तो वो हमको कई बार वहां वाराणसी सिटी शाखा के पास लस्सी की दुकान हुआ करती थी तो वो लस्सी वस्सी भी पिलाया करते थे फिर साहब बात खत्म हो गई वो बनारस वो कहीं और चले गए क्या हुआ बाद में पता चला कि साहब उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और वो आईएएस हो गए तो ठीक है हो गए बड़ी अच्छी बात है हम तो साहब बैंक की नौकरी करते रहे और हम जब कंफर्म हो गए उसके बाद छपरा में पोस्ट हुए अब साहब छपरा में पोस्ट हुए तो एक दिन लंच टाइम में बाहर निकले और कुछ शायद सत्तू की दुकान से होकर के या भूंजे की दुकान से भूंजा खा के वापस आए तो किसी ने बताया कि साहब वो एसडीएम साहब ब्रांच मैनेजर साहब के यहां बैठे हैं और आपको पूछ रहे थे हमने सोचा यार हम ये कहा के एसडीएम साहब हमको पूछने चले आए तो हम गए अंदर तो देखा एक साहब चश्मा उश्मा लगाए हुए धूप का और वो वहां बैठे हुए हैं तो हमने पूछा भाई आप कौन है जब हम देखा गए ब्रांच मैनेजर साहब के कमरे में ब्रांच मैनेजर साहब थे नहीं और ये साहब जो थे ये वहां ब्रांच मैनेजर साहब के कमरे में एक कुर्सी पर खुद बैठे थे दूसरी कुर्सी पर पैर रखे थे और बैठे हुए थे तो हमने जाकर देखा अरे हमने कहा यार सिद्दीकी तुम तो अब वो थोड़ा बोले कि अरे आप, हाँ मैं सिद्दीकी हूं और मैं एसडीएम हूं फलानी तहसील में और मुझे पता चला कि मेरा एक काम था यहां बैंक में तो मैं यहां आया तो किसी ने बताया कि साहब ब्रांच मैनेजर नहीं है तो आपसे बात कर सकता हूं तो मैं इसीलिए आपको पूछ रहा था मैंने कहा यार तुम इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो तुम तो बैंक जानते हो ना बैंक के ही आदमी हो तो तुम्हें क्या परेशानी है अभी चलो तुम्हारा काम करवा देते तो बोले कि मगर आप मुझे कैसे जानते हैं कहा कैसे जानते अरे भाई हम लोग आप वाराणसी सिटी ब्रांच में हुआ करते थे और मैं अक्सर आपके पास आता था मिलने के लिए तो बोले भाई मुझे तो याद नहीं है और मैं वाराणसी सिटी ब्रांच में जो थोड़े ही समय के लिए था मैं तो आईएएस हूं और मैंने कहा भाई आप मुझे पता है कि आप आईएएस हैं और आप एसडीएम हैं मगर चलिए ठीक है कोई बात नहीं बात यह है कि उन्होंने पहचानने से इंकार कर दिया क्यों शायद भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी का साथी होना उनको आ, आ, मतलब उचित नहीं लगा होगा पद के हिसाब से जैसे हम लोग कहते हैं इंफ्राडिग लगा होगा मगर अब हमारी भूल थी हमने उनको आ, मतलब मित्र समझ के या दोस्त समझ के या सहकर्मी समझ के ऐसे बात किया था और आखिर में फिर दुआ सलाम नमस्ते हो करके वो चले गए अपने रास्ते और दोबारा फिर हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई और मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि नहीं हुई इस प्रकार से देखिए यहां पर क्या होता है कि ये जो हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अब सवाल ये है कि जब ऐसा होता है उस समय चलिए हमने कारण भी सोच लिया एक्स्ट्रापोलेशन और सपने ये सब भी बातें कर ली मगर जब ऐसा होता है हमारे साथ यानी जब हम रिसीविंग एंड पर होते हैं यानी कि जब हमें नहीं पहचाना जाता या हमारे उस पल को उन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा होता है तब हमें एक हम आहत महसूस करते हैं और उस चोट को उस, उस यानी कि वो जो हिट हमको लगता है उस हिट को बहुत दर्द देता है वो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है बहुत कष्ट होता है और वो कष्ट कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में यानी तत्कालिक व्यवहार में उस समय जो हमारा व्यवहार होता है उसमें या उसके बाद के व्यवहार में कहीं ना कहीं नजर आ जाता है तो मैंने उसके लिए क्या सोचा हुआ है मैंने अपने दिल में यह सोचा हुआ है कि अब अब मतलब देखिये इतनी उम्र हो गई है और इतने साल बीत चुके हैं तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर उस बात को हम भी कोशिश करके मिटा सकें अपने दिमाग से तो ज्यादा अच्छा होगा मगर साहब ये दिमाग पीना एक बड़ी भारी मुसीबत है मुसीबत यह है कि जिसे हम भूलना चाहते हैं न मालूम वही क्यों याद रह जाता है और जिसे हम याद करना चाहते हैं वो भैया वो याद आता नहीं आप कोशिश भी करते हैं हां एक और चीज इसमें होती है कभी कभी और वो वो भी एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति को जन्म दे देती है जबकि आप ये कहते हैं अगला पूछता है कि भाई आपको याद है मेरी और आप कह देते हैं कि हां साहब याद है तब उसके बाद अगला पूछता है कि भैया मेरा नाम तो बताओ अब साहब कहां से बताएं नाम क्योंकि हमें तो उसकी याद ही नहीं है तो ये चीजें उस वक्त बेहतर है कि भाई अगर आपको नहीं याद है ना तो साफ साफ कह दो यार की नहीं याद है क्योंकि ये कह देना कि याद है और फिर नहीं याद होना ये थोड़ा आपकी पोजीशन को खराब कर देता है अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम भूल जात भूलना चाहते हैं नहीं भूल पाते हैं ये सब इसमें एक बात आपको और बता दूं एक अपना किस्सा है वो बता दूं और फिर मैं बात अपनी खत्म कर दूंगा वो ये है कि एक बार हम लोग बनारस से ट्रेन में बैठ करके बनारस से मुरादाबाद जा रहे थे पंजाब मेल में तो पंजाब मेल बनारस से तकरीबन दस बजे चलती है और मुरादाबाद तकरीबन आठ बजे पहुंचती है अब साहब मैं था मेरा भाई था मेरी माताजी जी थी हम लोग किसी शायद किसी रिश्तेदार के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे जब हम लोग ट्रेन में बैठ गए तो हमारे एक और परिचित जो कि दूरदराज के रिश्तेदार भी थे वो मिल गए और साहब वो भी वहीं आके बैठ गए उनको कुछ बात करने की ज्यादा आदत थी जब उनका नाम था शायद पूरा सही नाम तो मुझे नहीं याद है उनका नाम छोटे हुआ करता था तो उनको डॉक्टर छोटे कहा करते थे अब साहब डॉक्टर छोटे हमारी माताजी के साथ बात करने लगे बातें करते करते डॉक्टर छोटे को कुछ बात करने की ज्यादा ही आदत थी वो साहब सुबह 11 बजे से लेकर के रात के जब गाड़ी शायद 8-9 बजे जब भी मुरादाबाद पहुंची हो तब तक वो बात करते रहे हमारी माता जी का कहना यह है कि भाई हमें इतनी बात करना जो है वो हमारे बस का नहीं है और नतीजा क्या हुआ कि जब गाड़ी से नीचे उतरने की बात आई तो हमारी माता जी को उनकी बातें सुनते सुनते कुछ चक्कर सा आने लगा था और वो प्लेटफॉर्म पे पैर नहीं रख पाई और गाड़ी और प्लेटफॉर्म के बीच में उनका पैर पड़ा खैर किसी तरह से चूंकि हम लोग इतने लोग थे साथ में तो उनको उठा लिया और आगे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो गई कोई दुर्घटना नहीं हुई मगर उन्होंने एक बात कही कि भैया इन्होंने मेरा पूरा दिमाग चाट लिया और उसके मुझे चक्कर आ गया इसलिए मैं खड़ी मैं गिरने लगी थी साहब ये जो दिमाग चाट लिया और दिमाग चाटने से मैं गिरने लगी ये बात ये सेंटेंस हमारे दिमाग में जम गया अब होता ये है कि कभी भी कोई अगर ज्यादा देर तक बात करे यानी जैसे मैं आपसे कर रहा हूं तो वो ये कहा जाता है भैया ये मेरा दिमाग चाट गए और मेरे को अब चक्कर आने लगा है तो साहब ये जो बातें हैं ये दिमाग पे बनी रह जाती है चाहे तो ये अब यहां तो देखे यहां तो कोई सपने नहीं बुने थे मगर इसने उस वक्त दिमाग पर ऐसा असर डाला मुझे यकीन है कि डॉक्टर छोटे से अगर मैं ये बात कहूंगा तो उन्हें शायद ही ये घटना याद हो क्यों क्योंकि उनके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं थी जबकि हमने ये बात पहली बार सुनी थी ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जिनको कि आपने यदि मतलब नेचुरली अगर आपने नहीं सुना है तो बहुत से शब्द तो आप नए सीखते चलते हैं मगर कुछ शब्द होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप याद करते हैं तो न सिर्फ आप उन चीजों को याद रखते हैं बल्कि उन घटनाओं वो चीजें कैसे हुई वो भी आपको याद रह जाता है जैसे मैं आपको एक बात बताऊ मुझे जब मैं ब्राजील गया तो वहां पर जैसे ही हम प्लेन से उतरे तो हमारे जो मित्र हैं वहां पर कोपर साहब उनका बेटा छोटा सा था किरण उस किरण ने एयरपोर्ट से और जहां भी हम लोग गए घर तक या होटल तक वहां की यात्रा में उसने मुझे संख्याएं यानी एक से लेकर दस तक की उसने पोर्चुगीज में मुझे सिखा दी अब साहब मैं आज भी मुझे वो संख्याएं जो उसने सिखाई वो याद है मैं तेलुगु में संख्याएं नहीं याद कर पाया हूं मगर वो संख्याएं जो उसने मुझे शायद 20 मिनट या आधे घंटे की यात्रा में करवाई वो संख्याएं भी याद हैं और किरण का याद कराना भी याद है तो अक्सर क्या होता है कभी कभी तो हमारे लिए वो एक लम्हा जो है वो एक अरसा बन जाता है मैं यहां पर अरसा किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं मैं अरसा सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि वो हमारे हम उस पल को बार बार बार बार जीते रहते हैं और उस पल को इतनी बार जीने का नतीजा यह होता है कि वो पल हमारे दिमाग में स्थाई भाव बनाकर बैठ जाता है ये अच्छा है या बुरा है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस पल को या उस लम्हे को कैसे देखते हैं मगर ऐसा होता अवश्य है आ, मैं कहूंगा कि मैं तो आज आपसे ये बातें करते समय मैं ऐसे बहुत से पलों को फिर से जी पाया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके साथ बात करने का ये जो मौका मिला इसमें मैं उन पलों को फिर से जी पाया ऐसे पल आपकी जिंदगी में भी आए होंगे तो क्यों ना एक ऐसा समय निकालें दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट आंखें बंद करके लेटेस्ट ट्राई कोशिश करते हैं कि हम उन पलों को एक जगह इकट्ठा कर लें और कम से कम काउंट तो करें अरे यार जिंदगी में ऐसे कितने लम्हे थे जो अरसा बन गए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको ऐसे अनगिनत लम्हे मिलेंगे और अगर आप एक बार कोशिश करेंगे ना विश्वास करिए पन्द्रह मिनट नहीं पन्द्रह घंटे भी कम पड़ जाएंगे साहब तो चलिए उनके बारे में सोचिए और अगर चाहें तो हमसे बात करिए हमारा ट्विटर हैंडल आपको याद है ना एट हमने एक बात कही एच यूएमएनई के बी डबल ए टी के ए एचआई यहां पर आप अपनी बातें हमसे कह सकते हैं और हमने तो अपनी बात कही दी और साहब बातें करते रहना है ताकि हमारी आपकी बातें चलती रहें और आपकी और अपनों से बातें चलती रहें बातें बंद नहीं करना है इसी के साथ आज की सभा समाप्त और अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार